ओम ज्ञानीरा ज्ञाजनशल श्रीगुरवे चक्षुन्मील तस्गुरभ नम श्रीचैतुष्ट स्थात येन भूतले स्वयं रूप कदा ददा सौपदा हे कृष्णा करुणा सिंधु दीन बंधु जगतप गोपेश्वरो का राधाका नमस्तुकाशन गौरांगी हे वृंदावेश्वरी सुते देवी प्रणमामि पृषपानोसुतेणमा हरिप्रिवांचाकूपा सिंधु पतिता पापनेभ्यो वैष्णवभ्यो नमो जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु निनंदी अद्वैत गदा श्रीवासदी गौरभक्तबृंद हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा हरे हरे हरे राम हरे राम राम राम हरे हरे हरे कृष्णा तो आज विशेष तिथि है और दो महान जो आचार्य हैं उनका तिरुभाव तिथि है एक है शिल दास बाबा जी महाराज और दूसरे हैं श्री रसिकानंद प्रभु रसिक मुरारी तो इन दोनों आचार्यों के बारे में चर्चा करने का प्रयास करेंगे तो श्रीमद् भागवत वास्तव में भगवान और उनके भक्तों का जो आख्यान है या प्रेम वी सेवा का आदान प्रदान है उसका एक मूर्तिमान स्वरूप है श्रीमदभागवत श्रीमदभागवत कहता है सबे के जीव का जो परम धर्म है वो है भगवान अध के प्रति भक्ति की जो भावना है या सेवा की भावना है उसको क्या करना जागृत करना या भगवान के प्रति प्रेम की भावना को उदित करना तो ये परम धर्म है इसीलिए तो भगवद गीता के अंत में भगवान कहते हैं सर्व धर्मान जर, मां कि भाव बाकी सारे भौतिक धर्मों का परित्याग करो और केवल केवल एकमात्र मेरी शरण ग्रहण करो तो ये वास्तव में जीव का धर्म है तो इसलिए शास्त्र कहते हैं कि जो धर्म है उसकी स्थापना केवल दो ही कर सकते हैं एक है स्वयं भगवान धर्म की स्थापना करते हैं धर्म युगे युगे। तो भगवान गीता में कहते हैं कि धर्म की स्थापना करने के लिए मैं अलग अलग युगों में स्वयं अवतरित होता है और जो चैतन्य चेतावृत्त में कृष्णदास कविराज कहते हैं एक है भगवान धर्म की स्थापना करते हैं और दूसरा कौन है धर्म की स्थापना करने वाले ऐसे महाजन भक्त भगवान के महान भक्त इसलिए कृष्णदास कविराज लिखते हैं व्यवहार जो भगवान के भक्त है वो अपने व्यवहार के द्वारा आचरण के द्वारा क्या करते हैं धर्म की स्थापना करते हैं तो उनका जो जीवन है वास्तव में धर्म की स्थापना उचित रूप में कैसे की जानी चाहिए उसका एक प्रकार से उदाहरण है इसलिए महाभारत कहता है कि ऐसे महाजनों के पद चिन्हों का अनुगमन करना चाहिए क्योंकि ऐसे महाजन भक्तों के हृदय में ही क्या है धर्मश तत्व निहितम गुहाया भक्त के हृदय को गुहा कहा गया है गुफा आ, गुफा भगवान ऐसे भक्त के हृदय में ऐसे गुफा में जाकर निवास करते हैं तो उसी प्रकार से जो धर्म का तत्व है धर्म का जो सार सर्वस्व है वो ऐसे महान भक्तों के में क्या है स्थापित है इसलिए पूरी परंपरा हमें कहती है महाजनो जैन ग्रो महाजन जिस रास्ते से चले हैं उनके पद चिन्हों का अनुगमन करो अनुकरण नहीं अनुसरण करो तो अनुकरण बहुत ही कठिन है तो इसलिए शास्त्र हमें प्रेरित करते हैं ऐसे महाजनों का अनुगमन करने के लिए तो ऐसे भगवान के जो महान भक्त है महाजन भक्त है उनको समझना बहुत कठिन है भौतिक वादियों के तो बुद्धि या आकलन से परे है एक महान भक्त का जो आचरण है इसलिए चैतन्य महाप्रभु जब सनातन गोस्वामी से मिलते हैं तो सनातन गोस्वामी को कहते हैं कि ऐसे भगवान के भक्तों को पहचानना बहुत ही कठिन है महाप्रभु ने कहा कृष्ण रति रच कैलो विवरण कृष्ण प्रेम रच वे सुना सनातन तो महाप्रभु ने तो कृष्ण के रति के बारे में वर्णन किया और कृष्ण के जो प्रेम के चिन्ह है उनके बारे में वर्णन किया एक भक्त के हृदय में जब ये प्रीति उत्पन्न हो जाती है इन सब का वर्णन करने के उपरांत चैतन्य महाप्रभु सनातन गोस्वामी को कहते हैं जार चित कृष्ण प्रेमा कराये उदय तार वाक्य क्रिया मुद्रा विज्ञान तो महाप्रभु कहते देखो विज्ञ व्यक्ति भी इसलिए प्रभुपाद कहते थे शुद्ध भक्त की पहचान केवल दूसरा शुद्ध भक्त कर सकता है बाकी सारे बाहर लोग से स्पेकुलेट करते रहते हैं इसलिए हमें आचार्य गण कहते हैं कभी भी किसी भक्त को जज नहीं करना चाहिए हाँ क्योंकि भक्त का जो आचरण है वो हमारे बहुत ही बुद्धि से परे है इसलिए चैतन्य महाप्रभु कहते कोई बड़ा व्यक्ति भी क्यों ना हो जार चित्ते कृष्ण कृष्ण प्रेमा जिसके चित्त में के प्रति प्रेम की भावना उदित हो रेमा कर उस व्यक्ति को उसके वाक्य उसकी क्रियाएं उसकी मुद्रा आदि इसको व्यक्ति पहचान नहीं सकता तो इसलिए हमेशा भक्तों से जो व्यवहार करते हैं तो एक व्यक्ति को सावधान होना चाहिए हाँ तो ऐसे दो प्रकार के भक्त हैं, दो प्रकार के प्रेमी भक्त हैं। एक हमें हमेशा सुनते हैं, एक है भजनानंदी और दूसरे कौन से हैं? गोस्ट्यानंद तो हमारे संप्रदाय में ये दोनों प्रकार के भक्त हमें प्राप्त होते हैं तो भजनानंदी जो भक्त है ऐसे नहीं की उनमें कुछ कमी है शास्त्र कहते हैं कि वो उत्तम धरातल पर है लेकिन फिर उनके लिए कठिन हो जाता है मध्यम धरातल पर आना और आकर क्या करना कृष्ण भावना का प्रचार करना तो वो भगवान की रागा सेवा में पूर्ण रूपेण में निमग्न रहते हैं तो कोई कह सकता है कि वो प्रचार नहीं करते इसका मतलब उनके हृदय में कंपैशन दया करुणा की भावना नहीं है ऐसा नहीं है उनके हृदय में करुणा की भावना है लेकिन स्वयं ऐसे कुछ गिने चुने विशेष भक्तों को भगवान स्वयं ही इंस्पायर करते हैं, हरिदास है चैतन्य चरित अमृत के मध्य लीला के ग्यारहवे अध्याय के वन नाइनटी फाइव शायद मैार के तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद लिखते हैं कि जब हरिदास ठाकुर जगन्नाथपुरी आते हैं तो महाप्रभु ने तो सब अलग अलग भक्तों को अलग अलग आदेश दिए थे नित्यानंद प्रभु को कहा कि करह संसार, बंगाल चले जाओ और प्रचार करो और संसार भी करो रूप सनातन को आदेश दिया कि अब यहां जाओ पश्चिम की ओर और, और यहां वृंदावन में जाकर अः तीर्थ जो लीला स्थलिया है उनको उजागर करो भक्ति से युक्त ग्रंथों की रचना करो तो अलग अलग भक्तों को भगवान आदेश दिया है चैतन्य महाप्रभु लेकिन वैसे ही हरिदास ठाकुर को भी एक आदेश दिया हरिदास ठाकुर जब सर्वप्रथम पुरी में आए महाप्रभु से हर कोई आगे आकर मिल रहा था लेकिन चैतन्य महाप्रभु में सबसे मिलकर कहते हैं हरिदास ठाकुर कहा है तो सबने ऐसे उंगली दिखा देखा प्रभु देखिए देखिए वो बड़ा दान बड़ा जो रोड है वहा आपको देखकर दंडवत कर रहा है चेतनीय महाप्रभु खड़े हो गए सारे भक्तों को अलग कर दिया और क्या निकल पड़े उनकी ओर, और जैसे हम कोई गुरुजन वगैरह आते हैं तो हम सब लोग आगे आगे रहते हैं उनको चलने भी नहीं देते हैं उनके आसपास हमेशा बने रहना चाहते हैं हा? लेकिन ऐसे गुरुजन किसका स्मरण करते हैं जो वास्तव में उनकी प्रसन्नता के लिए कार्यरत है हा? जैसे जयानंद प्रभु हुआ करते थे तो जब प्रभुपाद यहाँ से जाते थे तो हर कोई बहुत सारे भक्त प्रभुपाद के आगे पीछे होते थे लेकिन देखते थे कि नहीं है, छोड़कर थे थे। वेरी तो उनको बुलाते थे। उसी प्रकार से महाप्रभु ने हरिदास ठाकुर को देखा महाप्रभु सबको छोड़कर उनकी ओर जाते हैं हरिदास ठाकुर कहते मैं तो अत्यंत नीच हूं हाँ मैं मेरे, मैं जा नहीं सकता उस मंदिर के आगे से आपके पास आ नहीं सकता तो महाप्रभु उनको अपने साथ लेते हैं और चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि तुम क्या करो यहाँ एक जगह बैठकर नाम क्या करो निरंतर करते रहो नाम का उच्चारण करते रहो तो प्रभु को आज तात्पर्य में कहते हैं इसी प्रकार से यदि किसी को उन्नत अधिकारियों उन से आज्ञा प्राप्त है तो उसको जाके अलग से जाके क्या करना चाहिए भजन करना चाहिए हाँ, करने का प्रयास नहीं करना चाहिए के समय भी कई सारे एक भक्त भी था मायापुर में जो उसने कहा कि मैं अभी 16 माला है क्यों मैं 64 माला करूंगा 64 से हरिदास ठाकुर को इमिडियट करने लगा वो मंदिर उस समय जो लोटस बिल्डिंग बना था कर, वो वहां न रहकर वो भक्तों को कहता कि मैं वृक्ष के ऊपर रहूंगा मंदिर के सामने जो पेड़ था उसके ऊपर छोटा सा मचान बनाकर वहां रहने लगा और वहां जब करने लगा ऐसे कुछ दिन चला प्रभुपात वृंदावन में थे को तो पता चला तो प्रभुपात ने कहा तो ज्यादा दिन क्या है टिकने वाला नहीं है और कुछ ही दिनों में वो वहां से भाग जाता है लंबे समय के बाद पता चलता है कि वो राधा कुंड में गाझा और बेड़ी फूक है तो प्रभुपात कहते हैं कि इस प्रकार से किसी भजनानंदी भक्त का नकल करने के लिए व्यक्ति को सावधान होना चाहिए तो ऐसे जो भजनानंदी है हमारे संप्रदाय में वो उन, उन उत्तम अधिकारी हैं और वो इस भावना में कन्विंस है क्या कि उनके अंदर इतनी ह्यूमिलिटी है वो सोचते हैं कि मेरे अंदर भक्ति नहीं है लैक ऑफ डिवोशन या वो सोचते हैं कि मेरा जो अनुराग है भगवान के नाम के प्रति नहीं है इसलिए वो निरंतर भगवान नाम का उच्चारण आदि करने करने में में लगे रहते हैं तो इसलिए व्यक्ति को उनका आकलन करना सावधान रहना चाहिए तो कुछ भक्त हैं जो इंस्ट्रूमेंट बने हैं या कृष्ण इंस्ट्रूमेंट बनाते हैं ऐसे आचार्य को जो क्या है गोस्त्यानंदी है जो क्या प्रचार आदि कार्य में लगे हैं तो इस प्रकार से प्रभुपात कहते हैं कि हमारे संप्रदाय में ऐसे विशेष गिने चुने भजनानंदी भक्त हैं जिनमें महाराज महाराज और प्रमुख हैं एक बार भक्ति सिद्धांत सरस्वती नदी क्रॉस कर रहे थे नवद्वीप से मायापुर की ओर और बोट में थे तो किसी ने पूछा कि है भक्ति सिद्धांत आप में और आपके गुरु में बड़ा अंतर हमें नजर आता है आपके गुरु तो भजनानी है और तुम तो शेर की तरह गर्जना करके प्रचार में लगे हो तो कहते हैं कि ये सारा मेरे गुरु गुरु का कृपा है मेरे आध्यात्मिक गुरु उस एक बैटरी के समान है हाँ, जो एक ही जगह होती है बैटरी लेकिन दूसरी जगह क्या करती है प्रकाश फैलाती है तो उसी प्रकार से मुझे उनसे वो प्रकाश प्राप्त हुआ या मैं उनका वो प्रकाश हूं जो बाकी सबको कृष्ण भक्ति देने का प्रयास कर रहा हूं तो ऐसे जो गौर किशोरदास बाबा जी महाराज है वो विशेष विशेष आचार्य है और जो योग्य है क्वालिफाइड है एकांत भजन करने के लिए हाँ क्योंकि वो क्या है महान वैष्णव है हाँ इसलिए महान वैष्णव कभी अपने आप को महान नहीं समझते प्रभुपात को किसी ने पूछा कि प्रभुपात आप प्रभुपात तो बहुत महानतम वैष्णव हो प्रभुपात ने कहा वैष्णव ये वैष्णव बहुत स्पेशल पर्सनालिटी होती है मैं वैष्णव नहीं हूँ मैं तो एक भक्त बनने का क्या कर रहा हूँ प्रयास कर रहा हूं ये प्रभुपात का भावना था हाँ तो इस प्रकार से व्यक्ति को कभी भी ऐसे भक्तों का जज करना या आकलन करने का प्रयास नहीं करना चाहिए क्योंकि ऐसे महाजन भक्तों का मिशन क्या है भक्तियों गीत में कहते हैं तब कोन महाजने तुम्हें हाँ वो कहते हैं कि मैं दुर्मति हूं जो इस संसार में गिर पड़ा हूं लेकिन हे कृष्णा आपने क्या किया है मेरे उद्धार हेतु तो महान भक्त को भेजा है मेरा उद्धार करने के लिए तो ये महाजनम का यही मिशन है हम हाँ, जगत के जीवों को क्या करना बाहर निकालना और कृष्ण के चरणों में रख देना या स्थापित करना तो ऐसे जगन्नाथ दास बाबा जी के बारे में कई सारा वर्णन आता है और जिनका परणाम मंत्र में कहा गया है गौरविर्मय निर्देश सज्जन प्रिय वैष्णव सर्वभौम श्री जगन्नाथा ये न तो इनके इस प्रणाम मंत्र से ही संबोधित होता है कि इन्होंने क्या महत्वपूर्ण कार्य किया है इतने महान आचार्य हैं कि भक्ति विनोद ठाकुर ने इनको ये उपाधि दी सार्वभौ कौन सी उपाधि दी सार्वभौम सारे बाबाजियों में सारे वैष्णव में ये महानतम थे उस समय वृंदावन में भी और नवद्वीप में भी इसलिए इनको सार्वभौ उपाधि से भक्ति ने गुणानित किया है और क्या कहा गया है प्रिया ये को क्या है अत्यंत प्रिय है तो ऐसे जगन्नाथ बाबा जी महाराज बांग्लादेश में प्रकट होते हैं कोई साधारण परिवार में नहीं धनी परिवार में हमारे आदित्य आचार्यों के बारे में हम सुनते हैं ऐसे नहीं कि वो बहुत ही गरीब परिवार में वो जन्म लिया है वो बड़े बड़े कोई राजकुमार है या राजा है बड़े बड़े जमींदार के पुत्र है धनाटे हैं, ऐसे ऐसे परिवारों में जन्म लेने के बावजूद भी वो कृष्ण सेवा के लिए क्या करते हैं तैक्वा तूर्ण अशेष तृण के समान ये जो मंडल है इतना सारा ऐश्वर्य था उसको कृष्ण की सेवा के लिए त्याग देते हैं और भगवान की सेवा में नियुक्त हो जाते हैं तो ऐसे जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज उस विशेष परंपरा में आते हैं विष्णुनाथ चक्रवर्ती के बाद बलदेव है फिर उनके बाद ये जगन्नाथ दास बाबा जी दीक्षित होते हैं या हमारे संप्रदाय में प्राप्त होते हैं तो ऐसे जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज अधिकतर समय वृंदावन में वो निवास करते हैं तो उनके बारे में भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के समय में एक एक आर्टिकल लिखा गया था। गवडिया मैगजिन, एक मैगजिन आता था मैगज़ीन मैगज़ीन आता जैसे बैक है। उस समय गौड़िया मठ में गौड़िया मैगजीन हुआ करता था जिसका लेखन करते थे यदुनंदन अधिकारी। तो स्कूल के हेडमास्टर भी थे तो उसमें वर्णन आता है कि चैतन्य दौड़िया गौड़िया जो वृंदावन में है ये अधिकारी एक दिन उस संध्या रात्रि के समय में उस छत पर गए तो छत पर गए तो उस समय रात के बजे और एक वैष्णव उस छत पर आ गए वो बहुत ही रेस्टलेस थे और उनको देखकर इन सबने प्रणाम किया और उनको बैठने के लिए स्थान दिया और उनसे बातचीत किया तो उससे पता चला कि वो कौन थे बिहारी जो इनके सेवक थे जगन्नाथ दास बाबा जी के सेवक थे उन्होंने कहा कि जगन्नाथ दास बाबा जी को 40 साल तक तो उनकी सेवा की है और अभी मेरे एज एटी सिक्स हाँ छियासी साल का हूं मैं अभी तो उन्होंने कहा उनका जो गुणगान है वो अतुलनीय है उनकी कई सारे लीलाएं हैं उनमें से कुछ ही उनकी लीलाओं का वर्णन करने का मैं प्रयास करूंगा ऐसे स्वयं जो जगन्नाथ बाबा जी के सेवक है वो कहते हैं और आगे चलकर उन्होंने जो बोला उसी को उस मैगजीन में प्रस्तुत किया तो वो कहने लगे कि मैं उस समय बहुत स्ट्रांग था जगन्नाथ दास बाबा जी को अपने सर पर उठाकर क्योंकि जगन्नाथ दास बाबा जी की आयु बहुत अधिक थी सौ साल से भी लगभग 135 साल वो जीवित रहे अस्सी में शायद उनका प्राकृत्य हुआ तो भक्ति ठाकुर अठारह सो में उनको मिले थे एग्जेक्ट जब सौ साल हुए थे उस समय भक्ति विनोद ठाकुर जगन्नाथ दास बाबा जी से मिले थे तो ऐसे वो कहते हैं कि उनको मैं उठा कर ले जाया करता था 8-10 मईल तक और वो मुझे हमेशा एक बात बोला करते थे कि हे बिहारी तुम कभी भी ऐसे मरकट वगैरा कि जैसे ये बाबा जी लोग हैं उनके संग में मत रहो और उनका संग भी मत करो तो इतना उनको सावधान करते थे वो कहते थे कि वो हमेशा गला करते थे इसलिए प्रभुपात कहते हैं कि जो शो बोटल उनसे क्या होना चाहिए व्यक्ति को दूर रहना चाहिए का नाके तिलक माला संगे परेर बाला आप हाँ कहते हैं नाक में तिलक है गले में कंटी है लेकिन आपने बगल के बगल में दूसरे की पत्नी को लेके क्या करता है घूमता रहता है तो कहते हैं ऐसे हैं बाबा जी मुझे याद है 2009 में एक मेला था गंगा सागर मेला तो वहां मैं 10-15 दिन के लिए तो वहां सारे नागा नागाबाबाज हुआ करते थे और हर नागा बाबा के एक कुटिया था ऐसे कपिलदेव मंदिर के साथ ऐसे ऐसे झोपड़ी था और वो सारे नागा बाबाज बैठे थे लेकिन वो झोपड़ी में वो अकेले नहीं थे झोपड़ी का एक दरवाजा हुआ करता था जिसमें बाहर वो बैठे तो हजारों लोगों को पा आशीर्वाद देते जा रहे थे लेकिन हर एक बाबा जी का जो आ, कुटिया था, उसमें उनकी मेड सर्वेंट भी हुआ करते थे तो हमने कहा ये तो बड़ा आश्चर्य है तो जगन्नाथ बाबा जी कहते हैं कि ऐसे बंदर जैसे मरकट वैरागी है उनसे क्या होना चाहिए व्यक्ति को दूर रहना चाहिए सावधान रहना चाहिए तो ऐसे जगन्नाथ बाबा अधिक भजन किया जिसके द्वारा पूरे ब्रज मंडल में वो फेमस हो गए, जगन्नाथ बाबा जी भजन करते थे कि तीन दिन तीन रातें तक कुछ खाते भी नहीं थे ना पीते थे निरंतर क्या उच्चारण करते थे हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा के जो सेवक थे बिहारी दास वो लेके ले जा रहे थे ऊपर ऊपर ने पीठ के, के बिठाकर ब्रज में एक, तो एक, एक रुपया डोनेशन, डोनेशन दिया दो तीन मील जाने के बाद बाबाजी महाराज ने कहा हे hey, बिहारी दास तुम क्या करो ये एक रुपया हाँ इसको वापस करके आ जाओ जिस व्यक्ति ने डोनेशन दिया है उसको वापस दे दो क्योंकि यही हमारे लिए गुड डील है ये एक का बोझ मुझसे झेला नहीं जा रहा है हाँ तो ये बाबा जी महाराज को उठा के बिहारी दस वापस दो दिन में जाता है जिस व्यक्ति ने उनको डोनेशन दिया था एक रुपया वो वापस उनको देता है और देते हैं और वो कहते हैं कि, कि मुझसे इसका बोझ नहीं उठाया जा रहा है लेकिन मैं सोच रहा हूं कि तुम ये भौतिक वस्तुओं का भौतिक आसक्तियों का कैसे उठा रहे हो? हो जो सारी भौतिक भौतिक और ये धन व्यक्ति को क्या कि एक दिन निश्चित रूप से डुबा देगी इसलिए वो सावधान रहते थे किसी से भी डोनेशन लेने में दान लेने में सावधान रहते थे हमें कोई दान देने के लिए तत्पर होता है तो हमारा हम आनंदित हो जाते हैं, आनंद, आनंद नाचे। हमारा आनंद से नाचने लगता है। तो ऐसे बाबा जी महाराज निवास करते हैं सूर्य कोट के तट पर वहां ब्रजवासी उनके लिए कुछिया आदि बनाते हैं और उनके हृदय में डिजायर होती है कि मुझे विग्रह की आराधना करनी है तो कोई कलकत्ता का व्यक्ति उनको डोनेशन देता है जिसके द्वारा गौरांग महाप्रभु के विग्रह बनाए जाते थे और वो बहुत ही चमकीले थे उनका नामकरण कराया गया सोनार गौरांग अभी जब ये लोग सारे रात में सो रहे थे तो जो डाकू लोग हैं चोर उनको लगा कि ये जो गौरांग के विग्रह है ये सोने के है आके रात्रि में जगन्नाथ दास बाबा जी के विग्रह को चोरी कर लिए और उन्होंने कहा कि अभी हमें विग्रह क्या है रखने नहीं है फिर कुछ साल और बीते ब्रज में में तो उनके अंदर फिर से यह इच्छा जागृत हो गई कि मुझे विग्रह की आराधना करनी है तो ऐसे विग्रह को ढूंढ नहीं रहे थे तो किसी धान का खेत था जिसमें बहुत सारा धान रखा था उसमें एक विग्रह की प्राप्ति होती है उनको वो थेभुज गौरांग और ऐसे षडभुज गौरा की सेवा जगन्नाथ दास बाबा जी कई साल तक लगभग करते हैं ब्रज में और जब उनको नव जाने का समय आया तो उन्होंने सोचा मैं इनको नव नहीं ले जा सकता तो उन्होंने फिर नरोत्तम दास बाबा जी है उनको वो विग्रह दिए और आज भी आप जाते हो राधा रमन की ओर जाते हो निधि वन से तो वह लेफ्ट साइड में ही है जगन्नाथ दास बाबा जी के जो गौरांग है षडभुज गौरांग तो जो उनकी आराधना करते थे तो ऐसे जगन्नाथ बाबा जी का जो फेत है ब्रजवासियों के प्रति बहुत अधिक था बल्कि जब वो ब्रज में निवास करते थे और ब्रज में जो भंगी लोग हैं सफाई करने वाले जो रोज सफाई करते हैं हाँ झाड़ू लगाते हैं तो ऐसे भंगियों से भी जगन्नाथ बाबा जी रोटी लेकर उनसे क्या करते थे खाते थे तो किसी महंत ने ये उनकी निंदा की बाबा जी आप कैसे हो ये जो अचूक लोग हैं, इनसे आप रोटी लेकर खा रहे हो ये उचित नहीं है इन स्वीपरों से लेकर खाना तो जगन्नाथ दास बाबा जी कहते हैं कि तुम नहीं जानते कृष्ण अप्रकट होने के बाद उन्होंने अट्ठासी हजार ऋषियों को यहाँ प्रकट कराया है हा ब्रज में उनका प्राकट्य हुआ है और ये सारे लोग ब्रज की जो धूली है उसकी सेवा में लगे हुए हैं इसलिए वो कहते हैं कि क्या करना ये ब्रज की सेवा में आपने आपको इन्होंने नियुक्त किया है। तो इसलिए ये के सबसे बड़े सेवक है। और इसी कारण से मैं क्या कर रहा हूँ इनसे उनका जो उचिष्ट है उनसे रोटी लेकर ग्रहण कर रहा हूं क्योंकि ये स्वीपर्स भी ब्रज के ये ब्रजवासी है और वैष्णव से अभिन्न है तो ऐसी भावना जगन्नाथ दास बाबा जी की हुआ करते थे ब्रजवासियों के प्रति और वो कभी भी अरेंजमेंट नहीं करते थे हम कहा जाते हैं तो अपने लिए प्रसाद रूम सब कुछ अरेंज करते हैं या फिर जगन्नाथ दास बाबा जी का ऐसे नहीं था जगन्नाथ दास बाबा जी एक समय में खांडीर वन खांडीरवन या भांडिर वन चले गए थे बहुत ही दूर एक जंगल में जहां उनके आसपास कोई गांव नहीं था लोग नहीं थे और एकादशी के दिन बिहारी को लेकर पूरा दिन रात उन्होंने भजन किया और उनको दूसरे दिन की चिंता नहीं थी कि द्वादशी में क्या खाया जाए, तो उन्होंने बिहारी को कहा बिहारी सोचने लगा कि व्रत को कैसे तोड़ेंगे उपवास को कैसे तोड़ेंगे जगन्नाथ दास बाबा जी कहते हैं चिंता करने का काम नहीं है केवल हरिनाम करते रहो कृष्ण सारी व्यवस्था करेंगे तो कुछ समय बीतता है तो सुबह सुबह ही एक ब्रजवासी आके पहुंचता है उनके लिए बहुत सारा प्रसाद बहुत सारा दूध लेके आता है और बिहारी को कहते इसकी खीर बनाओ दूध और चावल की और हम क्या करेंगे इससे जो एकादशी है उसका व्रत हाँ तोड़ेंगे तो जगन्नाथ बाबा जी को प्रसाद फॉलो करता था और हम प्रसाद को फॉलो करते हैं हम में यह अंतर है हम हमेशा प्रसाद के चिंतन में रहते हैं और प्रशाद के पीछे पीछे दौड़ते हैं लेकिन ये भक्तों के पीछे कौन दौड़ता है प्रसाद दौड़ता है हाँ तो जहां कहीं भी वो जाते थे बल्कि एक बार जब वो नवद्वीप में थे तो इतना बारिश हो गया कि सारा जलमग्न हो गया हाँ नवद्वीप में सारा शहर पानी से भर गया था और लगभग एक व्यक्ति को पानी रहा और इनका जो स्थान जहाँ नवदीप में निवास करते थे ये थोड़ा दूर था लेकिन फिर भी कोई व्यक्ति आता है नाव में बहुत सारा चिप राइस और ये सब सामान लेकर और इनको देखकर चला जाता है तो जगन्नाथ दत्त जी कहते हैं कि व्यक्ति को केवल कृष्ण भजन में नियुक्त होना चाहिए हाँ कृष्ण क्या करेंगे बाकी सारी व्यवस्था करेंगे तो एक बार जगन्नाथ दत्त जी को ये जो बिहारी अपने सर के ऊपर टोकरी में लेके जा रहे थे तो अचानक जंगल से जब गुजर रहे थे तो ये जो बिहारी है रुक गए क्योंकि जगन्नाथ दस बाबा जी की आयु सौ साल से अधिक थी उनकी ये जो पलके हैं वो हमेशा बंद रहती थी उनको देखना हो तो क्या करना होता था बिहारी आकर ऐसे पलक ये ऊपर कर देता था तब बाबा जी ऐसे देख पाते थे कि हाँ आगे कुछ है हाँ, लेकिन जब बाबा जी ने देखा कि ये बिहार रुक क्यों गया अचानक तो बिहारी बोला कि सामने से एक शेर आ रहा है बिहारी तो डर गया था बिहारी ने कहा वो जो शेर है हम दोनों को खा जाएगा हाँ लेकिन बाबा जी महाराज कहते हैं कि घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है हाँ ये वास्तव में वो जो शेर आप वैष्णव हो आपका दर्शन करने के लिए आया है बस आपका दर्शन करेगा और वो चला जाएगा बिहारी तो काम रहा था आगे शेर था, दर्शन क्या आ, लेकिन देखा कि वास्तव में वो जो शेर दर्शन करके वहां से जंगल में निकल जाता है तो जगन्नाथ बाबा जी छह महीने के लिए ब्रज में निवास करते थे और छह महीने के लिए नवद्वीप में निवास करते थे तो बहुत ही सरल और उनका जॉयफुल नेचर हुआ करता था जिनको एक बार एक ब्रिटिश अधिकारी ने देखा था मथुरा रेलवे स्टेशन में जब बिहारी उनको आ, ले लेके जा रहा था नवदीप की ओर तो उनसे उस ब्रिटिश अधिकारी ने जब उनको देखा तो उनसे बहुत प्रभावित हो गया और उनकी कई प्रकार से उसने सेवा की तो ऐसे जगन्नाथ बाबा जी हाँ फिर नवद्वीप के लिए निकल जाते हैं वो फाइनली सोचते हैं कि मुझे नवद्वीप में ही निवास करना चाहिए क्योंकि नवद्वीप में कौन है मैं बहुत, बहुत किसी ने पूछा जब उनकी आयु बहुत हो गई थी तो कहा कि आपको ब्रज में ही शरीर त्यागने के लिए रह जाना चाहिए ब्रज में ही कृष्ण प्राप्ति सरल है उन्होंने कहा नहीं मैं तो बहुत अपराधी हूं और कृष्ण अपराधों को क्या करते हैं सहन नहीं करते हैं मेरे लिए तो सरल स्थान कौन सा है नवद्वीप है तो मुझे नवद्वीप में ही निवास करना चाहिए जहां चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद के साथ अवतरित हुए हैं, जो परम करुणामय है परम दयालु है तो इस प्रकार से वो चले जाते हैं और नवद्वीप में अधिकतर रहने लगते हैं तो नवद्वीप में रहने के बाद वो अधिकतर अपना जो समय है हरी नाम लेने में और कृष्ण कथा करने में बिताते थे जब चातुर्माश का समय भी आया था एक बार तो चातुर्माश बहुत कठोरता से पालन करते थे पहले महीने के लिए केवल हर रोज चार बनाना खाके रहते थे दूसरे महीने में केवल कुछ अमृत खाके रहते थे तीसरे महीने में थोड़ा सा छाछ पी के रहते थे और चौथे महीने में जो बनाना पेड़ है उसके जो फ्लावर्स है उसको खाके रहते थे और निरंतर क्या करते थे हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा हरे हरे हरे राम हरे राम राम राम हरे तो ऐसे ये भजनानंदी आचार्य है आ? इनको इमिटेट या नकल करने का प्रयास नहीं करना चाहिए हम अधिकतर क्या करते अनुसरण नहीं करते अधिकतर झुकाव हमारा अनुकरण करने में रहता है क्योंकि अनुकरण से क्या है हमारी भावना हम सम्मान चाहते हैं आदर चाहते हैं हाँ, सबके आंखों में हम बसना चाहते हैं तो लेकिन इसके द्वारा हमारा पतन संभव है निश्चित रूप से तो ऐसे जगन्नाथ बाबा जी कभी कभी कोलकाता जाते थे लेकिन जब भी जाते थे उनके कई गृहस्था लोग उनको बुलाया करते थे भोजन करने के लिए उनके घर में रहने के लिए लेकिन बाबा जी महाराज उनके वहां नहीं रहते थे वो ढूंढते थे किसको ढूंढते थे भक्ति विनोद ठाकुर और भक्ति विनोद ठाकुर के घर में ही रहा करते थे और उनके घर में ही प्रसाद लिया करते थे तो किसी ने पूछा आप क्यों भक्ति विनोद ठाकुर के घर में रहते हो क्योंकि वो कहते हैं कि वो जानते हैं जगन्नाथ दल बाबा जी कहते हैं कि ये भक्ति विनोद ठाकुर जानते हैं कि कैसे वैष्णव की सेवा की जाती है और भक्ति विनोद ठाकुर ऐसे नहीं कि दूसरों को सेवा में लगाते हैं वैष्णव की ठाकुर वो कहते हैं पर्सनली वैष्णव की सेवा में नियुक्त तो हो जाते थे तो ऐसे भक्ति विनोद ठाकुर को उन्होंने जब कलकत्ता में भक्ति भवन में वो निवास कर रहे थे भक्ति ठाकुर तो जगन्नाथ दास बाबा जी ने ही उनको गोवर्धन शिला दी थी जिसकी आराधना स्वयं भक्ति ठाकुर किया करते थे तो आगे चलकर नवद्वीप में कई लोगों ने मिलकर इनके लिए कुचिया बनाई थी भक्ति ठाकुर ने भी उसमें सहायता की थी एक बार जब भी इनको डोनेशन आता था तो इनका झुका होता था धामवासियों की सेवा करना तो एक बार उन्होंने अपने ये जो सेवक थे बिहारी दास को कुछ पैसे दिए पैसे देकर उनको कहा कि कुछ रसगुल्ले खरीद के लेके आओ बिहारी दास ने पूछा बाबा जी महाराज रसगुल्ले किसके लिए कहते हैं धामवासी लिए धामवासी जितनी गायें हैं उन गायों के मैं रसगुल्ले खिलाऊंगा तो 200 रुपए उस समय तो दो सौ रुपये बहुत होते हैं 200 रुपए रुपये उन्होंने दिए और सारे रसगुल्ले ला, लाने के लिए बोला और सारे गायों को उन्होंने वितरित किया गायों को खिलावा खिलाया उन्होंने कहा कि क्योंकि उस समय नवद्वीप में अधिकतर तो जो बाबाजी लोग हैं वो बहुत भोत, भौतिक कार्य में लिप्त थे ढोंगी बाबाजी थे वो कहते ऐसे बाबा जी लोगों को रसगुल्ले खिलाने के बजाय अच्छा है कि धाम में रहने वाली जो गाय है उनको मैं क्या खिलाऊ रसगुल्ले खिलाऊ तो इस प्रकार से वो उनकी भावना हुआ करते थे और वो सेवाएं करते थे तो ऐसे नवोद्वीप पे रहते रहते एक दिन उनका ये जो सेवा की बिहारी दास वो बीमार हो जाते हैं जब वो बीमार हो गए इतना बुखार आया कि बिहारी दास बेहोश हो गए और कुछ कुछ बड़बड़ाने लगे कलकत्ता से डॉक्टर बुलाना पड़ा डॉक्टर ने कहा इतना बीमार है कि कल सुबह ये शरीर त्यागने वाला है तो बहुत सारे लोग इकट्ठा हो गए तो बाबा जी महाराज ने कहा यह शरीर नहीं त्याग सकता इसको मैं नहीं जाने दूंगा इतना सरलता से बाबा जी महाराज उनके पास बैठ जाते हैं और उनके मुख में तुलसी देते हैं और निरंतर पूरी रात क्या करते हैं हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा हरे हरे हरे राम हरे राम राम राम हरे और ये जो बिहारी है बिहारी दस उठ के खड़ा हो जाता है सुबह मानो वो बीमार नहीं था बाबा जी महाराज कहते बिहारी दस जाओ किचन में और कुछ अच्छा प्रसाद करके कर ले आओ वो जाते और दोनों के लिए प्रसाद बनाते हैं तो ऐसे बाबा जी महाराज जब ब्रज में भी थे तो हमेशा बड़े प्लेट में प्रसाद पाते थे और उनका जो कुटिया था उसके पास ही कुत्ते के कुछ पिल्ले थे और इनके आखे तो वैसे ही बंद रहा करते थे और जो बड़े प्लेट पे प्रसाद पाने के लिए बैठ जाते थे तो उस समय ये पिल्ले भी आ जाते थे और पिल्ले भी उस प्लेट पे क्या करते थे हाँ प्रसाद पाना शुरू करते थे तो ये बिहारी हटा था जगन्नाथ दास बाबा जी कहा करते थे कि नहीं नहीं ये मेरे साथ नहीं प्रसाद पाएंगे तो मैं भी प्रसाद नहीं पाऊंगा हाँ तो इस प्रकार से उन डॉग्स धाम के जो डॉग्स है उनको भी धामवासी के रूप में देखते थे और उनके साथ वो प्रसार निधन करते थे तो ऐसे बाबा जी महाराज के बारे में बहुत कुछ है चर्चा करने के लिए लेकिन जब भक्ति सिद्धांत सरस्वती उनको मिले थे जब भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर की आयु 12 साल की थी जब उन्होंने देखा कि ये ज्योतिष शास्त्रों में विज्ञा है उसने कहा तुम क्या करो वैष्णव कैलेंडर आ, बनाओ क्योंकि हमारे जब तुम बनाओगे जिससे क्या होगा भक्तों के लिए सरल हो जाएगा आविर भाव तिर भाव जितने उत्सव आदि हैं तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज ने हाँ जगन्नाथ दास बाबा जी के आदेश पर नवद्वीप पंजिका का निर्माण किया और हम उसी को ही फॉलो करते हैं या उसी उसी के कारण ही हम इन उत्सवों को सरल रूप में प्राप्त करते हैं तो ऐसे जगन्नाथ दास बाबा जी कहा करते थे या उनका पर्सनली जो लाइफ एंड सोल जिसको कहते हैं वो था कृष्ण नाम हाँ, संकीर्तन दो चीजें थी एक हरि नाम का उच्चारण और दूसरा है वैष्णव की सेवा करना हाँ ये दोनों का जब चरित्र पढ़ रहा था रसिकानंद प्रभु का भी तो इन दोनों के चरित्रों में ये एक साम्य है क्या साम्य है दोनों नाम के प्रति आसक्त है और दोनों वैष्णव सेवा के प्रति क्या है अत्यधिक आसक्त है तो ऐसे जगन्नाथ दास बाबा जी कहा करते थे कहते हैं कि जब करने का जो बेस्ट टाइम है सुबह तीन बजे से लेकर सुबह सात बजे तक है और शाम को संध्या के बाद रात की ग्यारह बजे तक है तो लेकिन हमारे लिए सुबह का ज्यादा उचित है हाँ तो जगन्नाथ बाबा जी ऐसा बोला करते थे उनकी शिक्षाओं में और वो कहते थे कि एक बार उनका बहुत मन किया उन्होंने कहा बिहारी जिस युग में हो उस उसने वो कहा करते थे कि जिस राजा के राज्य में निवास करते हो हमेशा उस राजा का ही गुणगान करना चाहिए तो उन्होंने कहा कि कलयुग के राजा कौन है चैतन्य महाप्रभु हैं उन्हीं का गुणगान करना चाहिए इसलिए वो अधिकतर चैतन्य लीलाओं को सुना करते थे और पढ़ा करते थे तो एक दिन उन्होंने अपने सेवक बिहारी चैतन्य चरितम उठाओ और मुझे जरा गौर लीला पढ़ सुनाओ तो ये बिहारी दास कभी तो स्कूल गए नहीं थे और उनको पढ़ना लिखना नहीं आता था अंज थे उन्होंने कहा बाबा जी महाराज मुझे क ख का कुछ भी ज्ञान नहीं है और आपने अपने तो तुमका चैतन्य चरितम उठाओ और पढ़ के सुनाओ तो कहते मेरा यह आदेश है तुम ग्रंथ को उठाओ बाबाजी क्या किया चैतन्य चरितमृत को उठाया और खोला खोल को देखा कि वो बहुत तीव्र गति से पढ़ रहे हैं उनको अपने आप पर विश्वास नहीं हो रहा था कि मेरे साथ क्या हो रहा है कैसे में चैतन्य चरित अमृत को इतना जल्दी पढ़ पा रहा हूं तो इस प्रकार से एक वो गौर लीला को सुना करते थे एक बार एक कथावाचक आया नवद्वीप में जो कथा कर रहा था भागवत की तो उन्होंने कहा वो भागवत कथा नहीं करने आया वो या बिजनेस करने आया है नवद्वीप में कथा के बदले में क्या चाहता है टका चाहता है धन चाहता है कहता है कि ये भागवत कथाकार नहीं है ये तो एक के समान ऐसे बहुत कठोरता से वो बोला करते थे कहते थे कि हरिनाम को बेचते हैं ये लोग भागवत को बेचते हैं जिसके द्वारा धन अर्जन करते हैं और अपना उधर निर्वाह करते हैं ऐसे लोगों के द्वारा कोई सुनेगा तो उसका आ, पतन क्या है निश्चित है तो इसलिए वो सावधान क्या करते थे तो एक बार एक बार कीर्तन पार्टी में आए और कुछ कीर्तन नहीं गा रहे थे कुछ और कीर्तन गा रहे थे ये जगन्नाथ बाबा जी ने कहा भक्तों को इन सारे पार्टी को यहाँ से भगा दो क्योंकि ये क्या नहीं गा रहे हैं हरे कृष्ण मंत्र का उच्चारण नहीं कर रहे हैं तो इस प्रकार से ये जो बाबा जी महाराज थे जिन्होंने कहा किसी ने पूछा कि जीवन में कृष्ण प्राप्ति या सिद्धि पाने का सरलतर उपाय क्या है जगन्नाथ दास बाबा जी ने कहा कि जो भी आप जब का नियम बनाते हो और उसको क्या करो पूर्ण करो चाहे आपका प्राण भी चला जाए शुरुआत में आपको कष्ट होगा लेकिन बाद में आराम आरामदायक होगा इसलिए प्रभुपद कहते हैं ना इस आंदोलन में जो भी है उसको क्या करना चाहिए मालाओं का उच्चारण करना चाहिए तो उसी से ही सिद्धि संभव है और कोई नया कुछ ला जो विधि है उसको लाने का कुछ प्रयास करने की आवश्यकता नहीं है तो ऐसे जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज रोज गिरिधारी को एक हजार दंडवध किया करते थे और सरलता से भगवान की जो निरंतर सेवा करते थे तो जब भक्ति विनोद ठाकुर ने चैतन्य महाप्रभु का जन्म स्थल को ढूंढ निकाला जिसका नाम पहले मियापुर था क्योंकि भक्ति विनोद ठाकुर जब कलकत्ता के पास एक स्थान में थे तो उनको विचार आया कि मुझे वृंदावन जाके रहना चाहिए महाप्रभु ने कहा तुम्हें इसलिए प्रकट नहीं कराया वृंदावन जाने के लिए तुम्हारे लिए मैंने सेवा रखी है नवद्वीप मायापुर में वो गोस्वामियों ने वृंदावन जाकर सारे लीलास्थलियों को प्रकट किया तुम्हें भी वैसे ही नवद्वीप में जाकर सारे लीलास्थलियों को प्रकट करना है ग्रंथों की रचना करनी है तो भक्तिरोक्ति सिद्धांत सरस्वती को लेकर नवद्वीप आते हैं और रात्रि में रानी धर्मशाला के ऊपर खड़े हो जाते हैं खड़े होकर गंगा के उस पर जब देखते हैं तो उनको एक प्रकाश नजर आता है तेज कुंजल और जब उस स्थान में जाते तो वहां लो, लोगों से मिलते हैं वो कहते हैं कि यह नजदीकी स्थान है जब बहुत तुलसी उगती है और इस स्थान का नाम वो कहते हैं मियापुर है तो का ये मियापुर कैसे हो सकता है ये कौन सा स्थान है मायापुर है तो वो स्थान उन्हें जन्मस्थली ढूंढ लिया फिर उसको कन्फर्म करने के लिए जगन्नाथ बाबा जी को लिया और जगन्नादास बाबा जी की आयु लगभग एक या एक सौ थी और वो बिहारी दास उनको ऐसे लेके आ गए टोकरी में और जैसे महाप्रभु के जन्म स्थल के पास आ गए टोकरी से वो जम मार के बाहर आ गए और जम मारने लगे ऐसे इतनी ऊंची जम मारने लगे कोई यंग व्यक्ति भी जम नहीं मारेगा ऐसे भक्तिरोकुर कहते हैं इतना ऊंचा जम मारा और कहते यही तो है निमाय जन्म स्थान वो कहने लगे इसलिए तो उनके प्रणाम मतलब में ये आ, शब्द आते हैं कि कि भाव महाप्रभु का जो है उसका निर्देश जगन्नाथ दस बाबा जी ने किया है तो ऐसे महान आचार्य हैं जिन्होंने गौर पूर्णिमा के पहले में आज के दिन अपना जो शरीर है वो उन्होंने नवद्वीप में ही छोड़ दिया था नवद्वीप में उनका स्थान है समाधि है जहां एक वृक्ष के नीचे बैठकर वो हरिनाम किया करते थे और जिस दिन उन्होंने शरीर छोड़ा उसके ऊपर उस वृक्ष की जो छाल ही है। कहते हैं ना छिलका जो छाल गिर पड़ी और वो छाल के ऊपर क्या अंकित हो गया था हरे कृष्ण मंत्रा इतना प्रभाव था उनके हरिनाम आदि का तो ऐसे जगन्नाथनाथ बाबा जी का तिरुभाव है जो विशेष आचार्य हैं जो निरंतर कृष्ण के नामों का उच्चारण करते थे और भगवत सेवा में कृष्ण कथा में नियुक्त होते थे तो समय बहुत कम है लेकिन रसिकानंद प्रभु का भी आज तिरुभाव है उनके बारे में थोड़े समय के लिए बोलने का प्रयास करता हूँ तो रसिकानंद प्रभु विशेष विशेष आचार्य हैं श्यामानंद प्रभु जब ओडिसा गए थे हाँ तो उन्होंने रसिकानंद प्रभु को भक्त बनाया था रसिकानंद प्रभु एक राजपुत्र थे जमींदार के पुत्र थे रोहिणी ग्राम में वो रहते थे तो रसिकानंद प्रभु जब थोड़े युवा हो गए तो उनकी गुरु वो प्राप्त करना चाहते थे तो उन्होंने आकाशवाणी हुई कि जल्द ही एक महान आचार्य आएगा तुम्हारे जीवन में उसको तुम शिष्य के रूप में स्वीकार करो तो दूसरे दिन सुबह जब उठे तो देखा शामानंद प्रभु हाँ, वो आते हैं बहुत सारे वारेंद्र नाम के गांव से बहुत सारे भक्तों के समय हरि नाम संकीर्तन करते हुए शामानंद प्रभु और उनके शामानंद प्रभु जब आए तो रसिकानंद प्रभु ने उनको देखते ही प्रणाम किया वो अपने महल में उनको ले जाते हैं उनकी सेवा करते हैं और पत्नी और वो दोनों रसिकानंद प्रभु और उनकी जो पत्नी है वो दोनों उनसे दीक्षा प्राप्त करते हैं और उसके बाद प्रभु ने पूरा जो प्रचार का कार्य है, उनके बाद रसिकानंद प्रभु के ऊपर छोड़ा था पूरे हैसिका में प्रचार करने के लिए तो रसिकानंद प्रभु ने पूरे रसिकानंदा में बड़े बड़े राजाओं को जमींदारों को मुस्लिम शासक सबको भक्त बना दिया था सबको दीक्षा प्रदान किए थे तो ऐसे अः प्रभु ने रसिकानंद को हाँ जो उनके विग्रह थे गोपीचंद मल्लपुर में राधा गोविंद के विग्रह उनकी सेवा भी प्रदान किए थे तो ऐसे रसिकानंद प्रभु ने लगभग 20 साल तक उनके विग्रह की सेवा की और रसिकानंद प्रभु कहते थे मेरा जो अनुराग है वैष्णव की सेवा के लिए है वो कहते हैं जिस प्रकार से गर्भवती स्त्री के पेट पे बालक होता है जब गर्भवती स्त्री खा लेती है तो बालक भी खा लेता है वो भी पुष्ट रहता है। उसी प्रकार से वो कहते हैं कि वैष्णव के हृदय में कौन निवास करते हैं तो कहते हैं वैष्णव के हृदय में गोविंद रहते हैं तो इसलिए मैं गोविंद की जो वैष्णव की सेवा करूंगा तो गोविंद जो उनके हृदय में है वो भी क्या हो जाएंगे संतुष्ट हो जाएंगे इसलिए वो पूरा जीवन वैष्णव की सेवा में लगे रहते थे तो एक बार उन्होंने बहुत सारे वैष्णव को बुलाया और वैष्णव भोज कर लिया तो सारे वैष्णव ने प्रसाद ग्रहण किया और उन्होंने आदेश दिया था अपने को रसिकानंद प्रभु ने कि जितने वैष्णव ने प्रसाद ग्रहण किया है उनके चरण धोने हैं और वो सारा जो चरणामृत है मिक्स चरणामृत मेरे लिए ले भी लेके आना है तो जब शिष्य लेके आ गया पूरा चरणामृत रसिकानंद प्रभु ने पी लिया कहते इसका टेस्ट कल के जैसा नहीं लग रहा है कुछ तो कमी है तो शिष्य को तो बोला बताओ सबका लेके आ गए हो ना तुम चरणामृत जितने वैष्णव पा रहे थे शिष्य कहता है एक वैष्णव था जिसको कोड की बीमारी थी उसका छोड़कर सबका लेके आ गया हो कहते नहीं उसका भी जाकर लेके आओ उनका भी चरणामृत लाते हैं और उतने ही श्रद्धा के साथ वो उसका पान करते हैं हाँ तो ऐसे कहा जाता है कि स्वयं भगवान रसिकानंद प्रभु की परीक्षा लेने के लिए उस कोड के, के रूप में कोड़ी के रूप में एक वैष्णव के रूप में स्वयं भगवान प्रकट हो गए थे तो ऐसे रसिकानंद प्रभु का अनुराग विशेष रूप से वैष्णव सेवा के लिए अत्यधिक था और केवल वैष्णव सेवा ही नहीं प्रचार करने के लिए सबसे अधिक वो धुरंतर थे एक बार क्या हो गया रसिकानंद प्रभु के जो गुरु है शामानंद प्रभु वो निवास करते थे धारेंदा नाम के गांव में उसके पास एक दूसरा स्थान था वानपुर तो उसकी जो जमीन है इनके नजदीकी थी तो एक मुस्लिम शासक कुछ लैंड हड़प रहा था जो लैंड वैष्णव सेवा के लिए और मंदिर की सेवा के लिए रखी थी तो श्यामानंद प्रभु ने एक लेटर भेजा मैसेजर को भेजा रसिकानंद प्रभु के लिए कि तुम अभी जैसे भी हो उठ के महत्वपूर्ण सेवा है। तो ये जो रसिकानंद प्रभु प्रसाद पा रहे थे जैसे गुरु का मैसेज आया ना आधा प्रसाद छोड़कर दूसरे गांव से अपने गुरु के गांव में भागने लगे हाथ भी धोया नहीं उन्होंने जाकर श्यामानंद प्रभु के सामने खड़े हो गए और कहते गुरुदेव बताइए क्या सेवा है तो यह है गुरु की आज्ञा को क्या करना सर में धारण करना जैसे भक्ति सिद्धांत महाराज को कोई प्रचार का कुछ सेवा करवाना होता था शिष्य को कहा भेजना था तो पहले वो भक्तों को भेजते थे वो भक्त कहते थे गुरुदेव मुझे आश्रम में जाने दो मेरा बैग लेने दो कहते तुम पहले चले जाना बैग बाद में आ जाएगा तो भक्ति सिद्धांत महाराज पहले उस ब्रह्मचार्य को भेज देते थे बाद में सेवा पहले तो वैसे तेजी से गए उनके पास और उनसे आज्ञा लेते हैं कि मैं आचमत करो हाथ धोलू तो श्यामानंद प्रभु उनको आज्ञा देते हैं जिसके बाद हाथ धोकर ये जो घटना है उसका वर्णन करते हैं तो वहां एक मुस्लिम शासक का नवाब अहम अहमद अहमद नाम का जो मुस्लिम शासक था वो बहुत ही रोज तीन वैष्णवों को मारना ये उसका जैसे होता ना मैं प्रसाद से पहले सोला माला जप करूँगा उसका ये था रोज तीन भक्तों को लेके क्या करना गर्दन अलग कर देना मार डालना सारे वैष्णव लोग राजागण बहुत डरे हुए थे सबको वो मुस्लिम बना रहा था जब रसिकानंद प्रभु को बुलाया रसिकानंद प्रभु कहते हैं मैं उसके पास जाता हूं और रसिकानंद के बारे में उसने सुना था वो कहते हैं रसिनका को सबने अपने सर के ऊपर चढ़ा के रखा है ये क्या कुछ चमत्कार करेगा तो मैं इसके इसको नारायण के रूप में स्वीकार करूंगा तो जब रसिकानंद प्रभु अपने शिष्यों के साथ उनके ओर जा रहे थे तो शिष्यों ने कहा गलती से उसके पास मत जाना रसिकानंद प्रभु ने कहा उस मुस्लिम शासक को मैं मिलूंगा उसके पास में जाऊंगा तो रसिकानंद प्रभु जा रहे थे तो उस समय एक पागल हाथी आ जाता है इतना पागल हाथी कि वो पूरे गांव को तहस नहस कर देता है कई प्राणियों को मार देता है लोग अपनी जान बचाने के लिए छत के ऊपर बैठ जाते हैं नारियल के पेड़ के ऊपर चढ़ जाते हैं रसिकानंद प्रभु को जो लोग पालकी में लेके जा रहे थे पालकी छोड़कर भाग गए और रसिकानंद प्रभु अकेले थे वो पागल हाथी सामने से आ गया और ये सारे दृश्यों को दूर से अपने महल से वो नवाब जो था मुस्लिम वो देख रहा था उसने कहा उसको लगा एक एक एक हृदय था कि ये मर जाना चाहिए लेकिन एक कोने में एक हृदय के कोने में उस नवाब को लग रहा था कि ये साधु व्यक्ति को मैं मरवाने जा रहा हो वो उचित नहीं है हाँ तो ये लेकिन रसिकानंद प्रभु ने कहा फिर उस नवाब ने बोला ये व्यक्ति इस पागल हाथी को वश में करेगा ना मैं इसका शिष्य इतना उसने बड़ा चीज कहे जो सबको परेशान कर रहा था तो रसिकानंद प्रभु थे। वो खड़े रह गए सारा सारे लोग उस हाथी से डर रहे थे जैसे वो हाथी आया रसिकानंद के पास रसिकानंद ने अपने ऐसे आंखें बड़ी के और उस हाथी के आंखों में अपने आखे डाल के आ हाथी बिल्कुल शांत हो जाता है और हाथी शांत होकर उनके चरणों में बैठ जाता है और हाथी चरणों में जैसे बैठता है रसिकानंद प्रभु उसके सर पर हाथ रखते हैं और कहते हैं कि इतना मूल्यवान जीवन मिला है उसको बेकार क्यों गवा रहे हो जैसे हम किसी को बोलते हैं ना मनुष्य जीवन बहुत मूल्यवान है रसिकानंद कहते तुम्हे इतना मूल्यवान जीवन मिला है फिर उसको प्रचार करने के लिए उसी की जाति का उदाहरण देते हैं वो कहते हैं है है। वो भी ऐसा मतवाला हो गया था मगर मगरमच्छ के मगरमच्छ के द्वारा वो पीड़ित हो रहा था लेकिन भगवान ने उसको क्या की उस, उसकी रक्षा की है जब ये उदाहरण सुनता है और बिघल जाता है और उनकी वाणी को सुनता जाता है रसिकानंद प्रभु कहते हैं कि यह सर इस जगत के सारे जो संबंध हैं, शाश्वत नहीं हैं। इस भौतिक जगत के सारे संबंध हमें डुबाने वाले हैं तुम्हें कृष्ण का स्मरण करना चाहिए कृष्ण का नाम लेना चाहिए कृष्ण ही तुम्हारे माता हैं, कृष्ण ही तुम्हारे पिता हैं। वो हाथी को इतना प्रचार कर रहे थे हाथी रोने लगा हाथी रोकर पूरा मानो रसिकानंद प्रभु का आविष्य रहा है और उसने पूरे सौ दंडवत मार दिए कितने दंडवत सौ अपनी जो सुन है उसके द्वारा मानो कर रहा है इतना गदगद हो गया वो हाथी और फिर उन्होंने उनके सर पर फिर से हाथ रखा और उनको उनको दीक्षा प्रदान की दीक्षा में उनका जो राइट है जो दया कान है उसमें रसिकानंद प्रभु ने अपना मुंह उसके कान के पास ले गए और क्या बोले जोर से हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा हरे हरे हरे राम हरे राम राम राम हरे उसके कान में हरि नाम प्रदान किया और उसके सर पर हाथ रखकर उन्होंने उनको दीक्षा प्रदान की और दीक्षा में उसका नाम रखा श्री गोपाल दास गोपाल दास के तो श्री गोपाल दास नाम रखा और उसको कहा तुम्हें दो चीजें करनी है कृष्ण का गुण करना है वैष्णव की सेवा करनी है तो यह जो हाथी था जब भी वैष्णव दिखता तिलक धारण किया तुरंत उसके पास सेवा करता था कुछ भी चाहिए वैष्णव को पानी चाहिए और इतना सेवा करने लगा कि जो बनिया लोगों के बड़े बड़े दुकान थे उसमें से चावल के बोरे उठा उठा के वैष्णव के आश्रम में छोड़ने लगा सारे बढ़िया डर गए वो रसिकानंद प्रभु के पास आ गए। गे। तुम्हारा हाँ कभी गेहूं कभी हाँ के बोरे उठाता है तो उन्होंने प्रभु ने बुलाया। कहते अरे गोपाल ऐसे नहीं करना जब वो देंगे तब वो दे लेना तो ये जाता था शांत खड़े हो जाता था तो बढ़िया लगा भी स्वयं ही देते थे तो ऐसी सेवा वो करता था तो एक दिन रसिकानंद प्रभु भागवत कथा कर रहे थे तो ऐसे नहीं कि वो अपने तक ही कृष्ण भक्ति सीमित रखी थे गोपाल दास ने जारे देखो तारे कहो कृष्ण उपदेश जब भागवत कथा हो रही थी गांव में ये गोपाल दास ने कहा मेरे गुरु जी का भागवत कथा है अकेले ने जाऊंगा जितने हाथियों को उसने प्रचार किया था उस गांव में सारे हाथियों को लेकर आ सारे गांव वाले आते हैं लगे जितने है। लेकिन नहीं ये मेरा शिष्य गोपाल दास है जो और लोगों को प्रचार करके लेके आया है और शांत खड़े होकर भागवत कथा सुनते थे तो मानो इतना प्रभाव था रसिकानंद प्रभु का हम भी उस पशु के समान जड़ बुद्धि के हैं हमें भी प्रभुपाद और उनके भक्तों के प्रचार के द्वारा हाँ थोड़ा बहुत हमें भी परिवर्तन हो रहा है तो ऐसे रसिकानंद प्रभु एक बार जगन्नाथपुरी की ओर जा रहे थे जंगल में तो रास्ता भटक गए कोई दिशा नहीं मिल रही थी बहुत घन जंगल में प्रवेश किए और उनको भूखे थे कुछ खाने के लिए नहीं और ये हाथी वहां से आकर टपक गया वहां शिष्य जिनको हमेशा चिंता देखे इसकी रसिकानंद प्रभु की आके के रसिकानंद प्रभु सो रहे थे पेड़ के नीचे चार पाँच उनके शिष्य बैठे थे और उसने देखा कि मेरे गुरुदेव भूखे हैं दूर दोड़ दोड़ के कहां चले गए और चावल लेके आके पटक दिया ये बाकी शिष्य डर रहे थे रसिकानंद मेरा शिष्य है हाँ ये जो तो उनके द्वारा फिर प्राप्त तो जो चावल है जंगल में बनाते हैं और प्राप्त करते हैं तो ऐसे रसिकानंद प्रभु उनको फाइनल फाइनली जब उस हाथी को मिले थे तो उनको उन्होंने यही शिक्षा दी थी उन्होंने भागवत और भगवत गीता का शिक्षा प्रदान करके उनको कहा था कि हे गोपाल, जीवन में हमेशा वैष्णव की सेवा करते रहना और दूसरा क्या करना कृष्ण की कथाओं को निरंतर सुनते रहो और अपनी जीवा से कृष्ण के नामों का निरंतर उच्चारण करते रहना तो ऐसे रसिकानंद प्रभु का जो जीवन चरित्र है बहुत ही अनमोल है बहुत ही विस्तृत है रसिक मंगल एक ग्रंथ है जिसमें बहुत ही विस्तृत रूप से उनका जीवनी हमें पढ़ने को मिलता है और ऐसे रसिकानंद प्रभु जब ओडिशा में थे तो भगवान जगन्नाथ अपने मेन पुजारी के स्वप्न में आते हैं उनको कहते हैं कि मेरा रथ यात्रा आने वाला है मैं रसिकानंद का दर्शन करना चाहता हूँ तुम राजा को बताओ किसी मैसेजर को भेज दो और रसिकानंद को लेके आओ के दिन में उनको देखना चाहता हूं जगन्नाथ स्वयं उनको देखना चाहते हैं सोचो कितने बड़े महान आचार्य हैं फिर राजा ने जब सेवक भेजा रसिकानंद प्रभु एकान में बैठे थे उस समय वो सेवक जाते और कहते आपको आना है हा भगवान देखना चाहते हैं तो जैसे रथ यात्रा शुरू हो गई रथ शुरू होकर आधे रास्ते में गया जहा हमेशा रुकता है बलगंडी नामक स्थान है जहा भगवान कई सारे भोगा स्वीकार करने के लिए रुकते हैं तो वहां रुका रथ और फिर तब भगवान ने रथ के ऊपर से ही पुजारी को कहा कि राजा को बताओ कि मेरा ये जो सेवक है रसिकानंद अभी जगन्नाथपुरी के बाहर जो अठारह नाला है वहां तक आकर पहुंचा है जाओ उसका स्वागत करके लेके आओ और तब रथ को खींचना शुरू कर देते लोग हाथी लगाए थे घोड़े लगाए थे रथ हिल नहीं रहा था लेकिन राजा ने कहा जब तक रसिकानंद नहीं आएंगे तब तक यह रथ आगे नहीं बढ़ेगा फिर रसिकानंद को लाया जाता है रसिकानंद जैसे ही रथ की रस्सी का ये करते हैं पकड़ते हैं जगन्नाथ का रथ निकलने लगता है फिर तो राजा लगभग नौ दिनों के लिए अपने महल में रसिकानंद प्रभु को रखते हैं और रसिकानंद प्रभु से कृष्ण कथा सुनते हैं और रसिकानंद प्रभु वहा नजदीक ही अपने मठ की स्थापना करते हैं फुल टोटा मठ जाग बड़ी बड़ी मालाएं है बनवाते हैं रसिकानंद प्रभु भगवान के लिए तो ऐसे रसिकानंद प्रभु विशेष विशेष आचार्य है जिनका तिरुभाव भी बहुत ही अमेजिंग है उन्होंने जब सोचा कि उन्होंने सोचा कि मेरे जो आध्यात्मिक गुरु हैं वो भी चले गए हैं श्यामानंद प्रभु महाप्रभु चले गए चले गए नित्यानंद प्रभु चले गए मुझे भी अपने शरीर का त्याग करना चाहिए तो उनकी आयु लगभग 86 या कुछ हो गए थे हाँ तो उन्होंने फिर सोचा कि मुझे भी अपने शरीर को त्याग देना है तो उन्होंने अपने शिष्यों को बोला शिष्य लोग रोने लगे और वो कहते कि मैं नहीं कह रहा हूं मेरे धाम में चलना है वहां हम लीलाए करेंगे कहते मैंने एक बार तो अन्न सुना कर दिया ये hey, कृष्ण क्या बोल रहे मुझे हाँ लेकिन कहते हैं रसिकानंद ने कहा कि तीन बार कृष्ण प्रकट हो गए मेरे सामने और उन्होंने कहा रसिकानंद तुम्हें वापस चलना है रसिकानंद रह सकता इस जगत में मुझे वापस जाना है मैं अपना त्यागना चाहता हूँ महाप्रभु ने कहा है गोपाल के आगे चीर चोरा गोपीनाथ गोपीनाथ जिनको गोपाल भी कहा जाता है मूल नाम उनका गोपाल था उनके आगे में शरीर को त्यागना चाहता हूँ अपनी अप्रकट लीला प्रकट करना चाहता हूँ तो ऐसे रसिकानंद प्रभु फिर जब सोचने लगे तो बहुत सारे भक्तों के समेत कीर्तन होने लगा और वो चल चल के निकल पड़े रास्ते में उनको एक कांटा लगा जिससे उनका पाव अंगूठा छेद हो गया जिससे उनको बहुत बुखार आ गया बुखार के कारण गिर पड़े जैसे वो गिरे सौ लोग उठाने लगे रसिकानंद प्रभु को कोई उठा नहीं पा रहा था रसिकानंद कहते मुझे यहाँ नहीं आप कुछ ले आओ मुझे कहा चलना है रेमुना चलना है गोपीनाथ को देखना है रसिकानंद स्वयं उठ जाते हैं उस बुखार को लेकर उनका ये था और अपने कुछ सात भक्तों को लेकर सरता नामक ग्राम से आगे रेमुना पहुंचते हैं सात शिष्यों को लेकर और वहां जाकर बहुत कीर्तन करते हैं कृष्ण कथा करते हैं और शिष्यों को भी यही आदेश देते हैं वैष्णव की सेवा करो नाम का उच्चारण करो और निरंतर कृष्ण कथा का श्रवण करो और ये कहकर जब बहुत उदंड कीर्तन हो रहा था गोपीनाथ के सामने खीरचौरा गोपीनाथ के सामने रसिकानंद प्रभु मंदिर के गर्भग्रह में गोपीनाथ को देखने के लिए प्रकट जाते हैं जैसे जाते हैं तो क्या हो जाते हैं गोपीनाथ के दिव्य विग्रह में अब प्रकट हो जाते हैं पूजारी कहते हैं रसिकानंद प्रभु नहीं है रसिकानंद प्रभु चले गए जैसे सात शिष्य जो उनके साथ थे जिन्होंने सुना कि हमारे आध्यात्मिक गुरु महानतम आचार्य जिन्होंने उड़ीसा को आकलावित किया कृष्ण भावना से वो चले गए तो उसी क्षण उन सात शिष्यों ने भी अपने प्राणों उसी क्षण त्याग दिए आज भी आप रेमुना जाते हो तीरचरा गोपीनाथ तो वहां रसिकानंद प्रभु का समाधि है और उन्हीं के साथ इन सात शिष्यों का भी क्या है छोटा छोटा समाधि है तो ऐसे रसिकानंद प्रभु हैं जो विशेष आचार्य हैं इन महान दोनों आचार्यों से प्रार्थना करना चाहिए कि उनकी ये जो शिक्षा है वैष्णव सेवा कृष्ण कथा का श्रवण और नाम के प्रति आसक्ति और भगवत नाम का प्रचार इनकी इनको करने के लिए हमें बल प्राप्त हो इसके लिए उनसे प्रार्थना करनी चाहिए